किसके लिए काम करता है किसके लिए दूसरा है, किसके लिए दूसरे को पता है, किसके लिए भूत दूसरों ये जो इकट्ठा करो इकट्ठा करो ये जो माया लगी है बहुत बुरी है नाम ना आए

न किसी को शिक्षा मिले लगते न किसी को विवास मिलने लगते न किसी को भोजन देने व्यक्ति न किसी को तला देने वैसे इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो देख कैसे उत्पादन हो दीदा वो तो बेटे दे के लिए अरे भगवान तुम्हारे बेटे को तो भी भगवान हाथ था देते हैं की नहीं देते हैं इसको कि नहीं

उसको किरारा करे कि नहीं वो सौरुष करेगा करवाएगा कि नहीं है तुमने अपनी जिंदगी उसके लिए फसाय और वो फकाएगा अपने अगले के लिए अपने जीवन में भी उसके उसके तो कुछ करो कुछ कुछ करो अपने संसाधन होगा संस्कार है ताकि रत्न बुद्धि सबसे के टुकड़ो को लोग जीरा करें

आपने दीदी खून और मांस के दुकड़े वो आत्मा कैसे बना हुआ शरीर काम से दीदी मांस पिंदे ये मेरी सुन्नति है ये प्यारी हैं

ये यार हैं, ये सारे हैं ये महबूब है ये महाबूबा कैसे समझते हो फायदा तो सौर और मानसी एक थोड़ी आजीप ये श्रद्धा चुके जैसे हो उदासन हो ऐसा हो फायदा हुआ है दुनिया में जैसे विवेक हो तो गया

नशे पे आ गए विचार कहाँ है? यही दुनिया है जिसको बुद्ध ने देखा था हो यही दुनिया है इसमें विनाश लगा हुआ है इसमें दुख लगा हुआ है इसमें की जड़ता लगी हुई है और ऐसी कभी दृष्टि का वर्णन करते हैं

कभी व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका वर्ण करता है कभी ये सृष्टि कैसी है इसका वर्णन करता दर्शन जातिय नहीं होता दर्शन शास्त्र एक जाति का नहीं होता एक प्रांत का नहीं एक राष्ट्र का नहीं होता कम से कम दर्शन वहां होता है जहां

पानी आग और हवा इन चारों से तो बनी हुई वस्तुओं का चाहे वो किसी देश में हो किसी काल में हो किसी आकार में हो चार बात कर सारंभ होता है वो भारतीय नहीं है वो नहीं तो पाकिस्तान बनने पर दो टुकड़ा हो जाता है वर्मा बनने पर तीन टुकड़ा हो गया, है लंका बनने पर चार टुकड़ा हो जाता

दर्शन राष्ट्रपति नहीं होता नया आम ग्रहण समय का भेद होने पर का दर्शन भी दो पुरा हो जाता है दर्शन माने संपूर्ण विश्व सृष्टि के संबंध में एक सृष्टि को वो भी चार बचालिक चार वेशी चार वन दशम सहस्त्र और बहुत बड़ी नाम तक संग में आती क्या कृष्णा कार्य करना आपको मालूम

यू प्यारे शरीर में ज़िंदगी से लग तक वो शुद्ध सेतन हमारे गांव में स्त्रिया जाते हुए हो मोरा हीरा हरा गए कचरे ये जो हमारा हीरा हो आत्मा इस कचरे में हां की शैली में ओ मोरा हीरा हरा गये हो

कचरे कच्चे पक संस्कृत कही करे में कहा हमारा हीरा हमारी आत्मा कहा तो गई हम कहा तो गए ऐसे जाती हैं गांव की ओर पर, बढ़िया बढ़िया बात है। दर्णा दर्णा मेरा भूमिका लो।

बरेली के बाजार मेरा कुमता ये जो हमारा काम है कुमता तो है जो बरेली के बाजार में कर गए उनकी निंदा चीज को जो तो देख सुनने लायक हो ही नहीं तो बाबा अपने आप से दुखाओ तुम्हारा सुबे

कहा भोग में तो गोशी आते हैं और अंत आते है। यदि तुम तो परमार्ग के मार्ग पर चलते भी अभिमान के चक्कर में करे हो तो तुम गेरे में था हो बंदी हो अभिमान का जाति का अभिमान बजाज का अभिमान बंश का अभिमान, सिंदरता का अनुमान अभिमान काय का कुर्सी का अभिमान

थे बाबा कैदी हो गए कह दी बड़ा सारी बस कई सारी करा दी तो जब तो वी तो तो को अपने इस जंगन का करा का अनुभव होने लगता है सब उसके दीपक एक बार वीर सा

ओ कुटिले तम विजय उपहार उत्पराय ऐसों नमक हरा उत् गर्जन हार को उठ गए उस पालन कार को उल सारी कर को जिसने ये सृष्टि बनाई है जिसने सूख चंद्रमा में रोकने डाली

जिसने पानी में जीवन राय जिसने धरती में धारण शक्ति राय जिसने हमारे शरीर में आठ दिया साथ दिया नाश दिया जिसने चखने के लिए जीव जिसने प्यार करने के लिए सिर जिसने विचार करने के लिए निवास किया उस देने वाले पे लोग बगीचे में फिर

बगीचे के मालिक को तो बिल्कुल देखते हैं ऐसे देर ऐसे आ रहा निक लोग बगीचे को देखते हैं बगीचे के मालिक को तो नहीं देखते आप कहाँ रहते हैं यजुर्वेद में नमु अस्पत सदन कर रहे वो कर रहा है

आपका गांव शीतल के पेड़ पर कहे हिला अस्वस्थ बहुत जहाँ भूत रहते हैं भूत प्रेत रहता है एक गाँव और कर रहे दो बसतिषृ आपका घर कहा है क्या आपका घर है शीतल के पत्ते पर जैसे पानी की बूंद रहती है और उस पर आप रह रहे, रहे हैं जब आता हिला और पानी चपक गया ये आप

अस्वतें होते कृपा अरे महाराज है तो सही बताइए प्रभु हम हमको पड़ाओ एक बार नजर जाते है भगवान को छुड़ाओ तो एक बार नजर जाते हम कि कई कहा का वर्णन होता है जीव का ये कर्म है

ये कर्तव्य है ये संबंध है ये उपासना है हाथ मिला है तो कि किसी को पाली बना पैसा है किसी का उपचार है किसी कि को आप अपने जीवन को व्यर्थ क्यों बना रहे हैं कभी जोर होती है हम आपसे बहुत

मारते ही बात से कहता है अनाथ काल से अब तक जान में अंजान में इतने अपराध हुए हैं कि यदि आप उनका प्राय सिद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकते यदि आप उनकी सजा भुगतना चाहें तो नहीं भुगत सकते निषिद्ध करके

वो सर्विस है जो नहीं करना चाहिए ऐसे काम को आप छोड़ना चाहें इतने ज्यादा है कि आप नहीं छोड़ सकते कुछ न कुछ नजर आए सर्वावसा ही दोषेगा घूमे रात दुआवता है जिसका आप करते हैं ना आप जो जो काम शुरू करते हैं जो जो काम फैलाते हैं उनमें कोई न कोई दोष रहता ही है सर्वावस्था ही होगा घूमे रात में दुआवृत्ता है

जैसे आपने सुना वैसे आपको काम में होते समय ही अपराध हो जाता है स्नान करते समय गंगा जी ने गए प्राय के लिए स्नान करने हैं कि हमारा काम फूल जाए और भारत उसी में नहाते समय तुलना कर

आप देख रहे गंगा में स्नान के लिए जाए तो पहले किनारे बैठ के गंगा जी का जल हाथ से उठाते और गंगा जी को तो प्रणाम किया जल उठाते सिर पर देना पहले पहले सिर पर देना फिर कहा प्राय चुप्त कर रहे हो जाएगा अपराध तो दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है वो

लड़की पसंद करने जाएंगे चार लड़की को बुरी नजर से देखेंगे लड़का पसंद करने जाएंगे चार लड़के को बुरी नजर से देखो हम कर दो बाबा तो तो ये तो हमारे दक्ष का नहीं है कि दुनिया में जितने दोष है अपराध हैं उनको हम खोल सकें भाई जितने गुण है और उसको करने

जितने विविध कर्म है धर्म के अनुसार है स्वभाव हम कर लें तो यह भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको बताता था दुनिया में आज तक तो कोई ऐसा न पहला हुआ है न है ऐसा होगा जो सारी अच्छाइयों को पूरी कर अपने करने अपने जीवन में धारण करने सारे अच्छे काम करने ऐसा कोई हुआ ही नहीं है ब्रह्मा जी से भी होती है विष्णु के

आचार होती है बोले बाबा हमारी सहमत नहीं है कि आगे आगे ठीक हम पर आप सकते आप गलतियों को नहीं छोड़ हैं और आयुओं को पूरी नहीं कर सकते तब आपसे बड़े कस आ रहा है

ऐसा माफ करने चाहिए ऐसा रक्ष ऐसा मतदल ऐसा कथित कारण चाहिए कि जिसका काम देकर इसकी ओर देख कर जिसकी याद करके आप अपना मंगल करते, सकें कल्याण कर सकें जो आपकी सारी बुराइयों को माफ कर सकता हो ऐसा कहते हैं जो आपकी

सभी कमियों को पूरी कर सकता हो ऐसा चाहिए आपको तो आपको चेतना चित्रा संतर पद सब को समर्म बना देता ऐसा चाहिए आपको उसी का जब हम वर्णन करते हैं तो उसको खींच सकते हैं जब संसार का वर्णन करते हैं

आपका व्यवहार कितना शुद्ध कितना पवित्र कितना सावधान होना चाहिए और संसार में क्या क्या दो गुरु है ये बताते हैं छोड़ने के लिए दोष गुर्गो बिताते हैं सावधानी के लिए सदगुण बिताते हैं आपका विवेक जाग्रस्त और जब जीव का वर्णन करते हैं तो आपके जीवन में कितनी विद्यता है

आप कितने साधी में है कितने संगठन धर्म है कहा बच गए हैं और सब कहते हैं कि आप प्रभु की ओर देखिए वो आपको आ जाएगा आप उसकी ओर देखकर अपने दोस्त को रख सकते हैं इससे जो हिस्सा लेने की

बिल्कुल ईश्वर थे वो आपका आत्मा है जैसे आप अपनी गलतियों को जानते हैं तो आप अपना नुकसान नहीं करते वो विशेष ईश्वर है आप अपनी गलतियों को दिखाएंगे तो आपका नुकसान नहीं करेगा ये कौन तो पहले से पहले से तो वो सबकी जानकार है पहले से जान करके तो माफ़ करता है

बरसा रहता है उसमें मर्यादा की जो आदमी बतावेगा सही सही बतावेगा तुम एक आदमी को धोखा तो नहीं सकते हो तो कि हमारे अंदर का क्रोध नहीं है लोध नहीं है मेह नहीं, तो नहीं, नहीं है ये दम तुम तो एक आदमी के सामने कर सकते हो ईश्वर तो के तो सामने तुम्हारा ये दम नहीं कर सकता ये माया ये तल ये कपल का जीवन राम राम

जीवन में जितना सुख है भगवान तो तो के बात करने का कहता है बात करने ये काफी ऐसा होता है जो अपनी सुंदरता से दूसरे को अपनी और ये काशी ऐसा है होता है जो दुख में बड़ा होता है छिड़ा होता है

न होता है रहता होता है तो पसारता होता है वो भी दूसरे की नजर को अपनी ओर छात्र और खेत कर ये जो हम लोगों की है ना साफ की परिभाषा यही ईश्वर की ही ही है यही ये सोचने ही देख उसका पाप कोण्य यही है उसका दोष पूर्ण यही है उसका अच्छा यही है

जो पैसा हम लोग सोचते हैं हमारी बुद्धि जितना काम करती है इस इसमें बुद्धि में भी वही ठीक है ये सोचना गलत है तो भारत की सोचते हो भारत है जेरे महाराष्ट्र की सोचते हैं गुजरात की सोचते हैं आप शिमला के पास जो अनुसार है जिंदव है तो सबका सोचते हैं

सोचते हैं आप मिजोरम की सोचते हैं।, हैं आप आसाम की सोचते हैं तो आप महाराज तमिल एंड तेलगू केरल की सोचते हैं आप पाकिस्तान पर्मा की सोचते हैं तो आप यूरोप और अमेरिका की सोचते हैं अरे ईश्वर वो है बाबा जिसकी नजर में सब होता है आप की सोचते हैं आसमान की नहीं सोच सकते है और आप

जैसा धर्म में वो ठीक है जैसा गर्म में वो ठीक है की वैकुंठ का ठीक है ईश्वर जानता है नहीं आप नहीं जानते आपको अपनी कल्पना करके अपने मन मन से सोच के हज कर दिया ईश्वर की दृष्टि इतनी उदार है इतनी उदार है इतनी सत्फ है इतनी

गाय के अंदर जो अपने बच्चे को चाटने का भाव है वो ईश्वर के साथ ऐसी आया और काटनी के अंदर काफिन के अंदर जो अपने बच्चे को खाने का भाव है काफिल अपने बच्चे को खा जाती है देखो ये ईश्वर की निगाह आप लोग कहते हैं प्रकृति है प्रकृति है प्रकृति जर है, है, है अंधी है जरा इस बात का तो सोचो तो,

अपने बच्चे को खाते है और गाय अपने बच्चे के शरीर में गंदगी लगी हो तो उसको काट तो जाते हैं ईश्वर कैसा है काफिन की तरह है कि गाय के तरह है ईश्वर का ही भाव दोनों में प्रगट होता है दोनों में प्रगट होता है फिर ईश्वर के वास्तव्य पर विचार करो

जब उसकी आप सदगुर को देखोगे स्नेह को देखोगे वो तुम्हारे दिल की हड़कल बन के रखता रहता है वो तुम्हारी आँख की पुतली बनकर देखता है उस जान की बिल्ली बनकर सुनता है कितना प्यारा कितना कितना आनंद कितना रसीरा

आप अपने को संसार पर रखते हैं की अपने स्वार्थ पर रखते हैं जीव पर रखते हैं कि, रखते हैं कि आपकी नजर कभी कभी ईश्वर पर भी जाती है सरदी में सुगंध होते माँ माँ महा का वही सबेली वही गुनाह वही कमाल

पानी होते महाराज वही मीठा वही नी खच्चा हाँ हाँ में आम में, में खच्छा बनता है।, तो है क्या गंगे में मीठा बन जाता है वही ईश्वर की लीला है क्या समुद्र में खारा बना हुआ है जरा देखो तो जरा अपने घर घर में से नजर को जब बाहर निकालोगे ना पैसा तो देखने से सुती नहीं अपनी यार को देखने ऐसी छुट्टी नहीं

अपनी महबूबा को देखने से छुट्टी नहीं कैसे देखोगे इसको? तो। एक बार नजर ईश्वर वो सुगंध है सर्वरतः सर्वकता गर्व काम छोड़ती का तो कहते हैं, वो सौंदर्य है ऐसा सौंदर्य है जो कभी पुरुष नहीं होता वो सुकुमारता ऐसी सुकुमारता है जो कभी कठोर नहीं होती

वह ऐसा संगीत है आ, आ, आ, आ. ऐसा संगीत है ऐसा मधुर मधुर शब्द तो होकर के आकाश में बन रहा है कभी आप सुनिए उसका गाना आज तुमने तो लिखा कि आज भी कोई चाहे तो श्रीकृष्ण की बात सकता है हर जब मौज में आकर के आ करके श्रीकृष्ण बातुरी बजाते हैं सारे विश्व का आनिंदन कर लेते हैं

और वृत्तिरोक विभाग जटे भागवर का कहना है आप अपने मन को जरा दुनिया की ओर से हटाइए तो सही देखिए आपको वो संगीत वो सुकुमार वो संस्कर्गीय वो भागवतीय वो सौरभ्य आपके अनुभव में आएगा आप अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर ले लेकर तो कई ने

से आक्रांत है जीव और करने से आक्रांत है ईश्वर एक असाधारण लक्ष्मण है तो स्वयं उपाय है स्वयं उपय है तो स्वयं पुरुषकार है स्वयं पुर है अकेले काम नहीं कर अकेले काम नहीं कर

खड़े तो लक्ष्मी काम में लगी हुई थी तो उन्होंने देखा एक वारहांगा और खुदी आठ से खड़े है संत दत्त दगा हाथ में

कहीं इस पापी जीव को दुखी जीव को देख करके इसको दंड न देने लगे वहाँ तो से खड़ी हो गई साफ मैं बताऊंगी हम राजधार खू देगी इसकी भूमि और उन्होंने कहा लक्ष्मी की ओर से आवेगा तब तो बता बचा लेंगे

और इधर से आया कवी की ओर से इधर से आया कौन बचा देगा तो वो भी लक्ष्मण नारायण को दोनों हो बीच में एक कुदेवी खड़ी एक और लक्ष्मी देवी खड़ी और सामने से कोई आए दोनों कहते हैं कि रक्षा करो प्रभु रक्षा करो ये उपाय है माने ये प्रभु को प्रेरित करते हैं प्रेरणा देते हैं की प्रभु आप इस दोषी पर कृपा कीजिए इस अपराधी पर कृपा कीजिए

करना के लिए जिए उजिए दोनों बाहर से कोई आवे रहे से आवे सामने से आवे ये मंदिर करने के लिए कल्याण करने के लिए हो दोनों दो उसके साथ में आप देखो दूसरी बात इधर दिन हीन बन के एक स्टेशन बैठा है जीव और

अनंत अचिंत्य कल्याण गुण नीला निर्णय करके बैठे हैं भगवान ये दो शास्त्र है दो सब प्रभाव है तो, वो अनंत अति

को विशालता में जाने दीजिए आपकी जाति आपको छोटा बनाती है आपका परिवार आपको छोटा बताता तो है आपकी कुर्सी आपको छोटा बनाता है आपका धन आपको छोटा बनाता है आपका मजहब आपको छोटा बनाता है आपका प्राण आपका रा आपको छोटा बनाता है

राउत परमेश्वर की ओर देखिये आपका जो में है उसके रूप में साक्षात वही है और उसके रूप में ये भक्ति की गति कहा तक है भक्ति की गति कहा उस परमेश्वर से अभिन्न है आत्म में वही जीव वही जगत पर्व के रूप में वही है अभी नन्नों का आदान

जीव और जगत दोनों शरीर जीव और जगत के रूप में वही परिणाम ये सत्य के आचार सब है समानुष्ट ये लोग नहीं मानते और जीव जगत दोनों परमेश्वर में चलाए हुए हैं इनके रूप में परमेश्वर ही प्रकट है हरे नारायण

वेदांति कहते हैं जगत अंतर्गत नहीं, नहीं बता उससे हम अभिन्न हैं भारत वर्ष से महाराष्ट्र अभिन्न है ये बात दूसरी है और महाराष्ट्र से भारत वर्ष अभिन्न है ये बात दूसरी है ऐसे बोलते हैं वेदांति ये भारत राष्ट्र है और राष्ट्र महाराष्ट्र है

इसके गुणों के कारण इसको महाबोधो तो ये बात दूसरी है बना लेकिन राष्ट्र बड़ा होता है कि महाराज है। और शब्द से तो महाराज को बड़ा है परंतु भौगोलिक दृष्टि से तो राष्ट्र बड़ा होता है ना अब और ब्राह्मण बड़ा है कि महाब्राह्मण

अभिन्न तो तो है महाराज महाराज से अभिन्न है देखो और कल्पे तो हैं। पहले महाराज कहा तक कहा आपको तो मालूम है जानते ही होंगे आपके जी। जीवन आपके जीवन काल में इसकी सीमा इसकी सीमा कहाँ कहा तक थी अभी बताने के लिए लड़ाई होती है कि इधर तो कर्नाटक के तब

कर्नाटक की तरफ इसको तो तो थोड़ा और करना चाहिए गुजरात और ये एक था तो अलग अलग हो गया कट गया और देखो क्या आया तो दे दे दे है से बिगड़ते रहते हैं को बल से बिगड़ते हैं कहा गया बर्मा कहा गया लंका कहा गया पाकिस्तान ये स्थिति है परमेश्वर ऐसा है जो न

ईश्वर से अभिन्न है क्या ये भक्त की दृष्टि है और आत्मा से अभिन्न है परमात्मा ये वेदांति की दृष्टि है बोला और पर आत्मा परमात्मा दोनों दो नहीं है उपाधि का भेद है पोषाक का भेद है काम का भेद है आकृति का भेद है तत्व दृष्टि से वेद नहीं है

अब ये होता है कि जब कथा प्रवचन करते हैं तो कभी यही बताना पड़ता है कि बाबा चलते चलते दातो मत करो जगह जगह मत गिराओ चाहे जहां दातो मत पहच दो है ना यहां पे विचार करो यहां मत करो ये सब एक बात बतानी पड़ती है वो भी एक बात है अपने तो बेटे को और अपने भाई के बेटे को बराबर देखो हस्तात्मत करो, ता ता करो ता

माँ बाप का आदर करो ये भी एक है। पैसा कमाने की तो देखते हो परंतु उसके निकालने का उपाय नहीं करते हो तो दे रास्ते जाएगा बिल्कुल दे रास्ते जाएगा नोट कर इस बात को पानी घर में आता रहे और निकलने का रास्ता नहीं रहे तो वो मकान को गिरा देता है आपके घर में जो पैसा आता है यदि उसको

आप बाहर नहीं निकलने दोगे। यदि वो भूखने के खाने के काम नहीं आएगा नंगों के कपड़े के काम नहीं आएगा रोगियों की दवा के काम नहीं आएगा अपनी शिक्षा संस्कृति धर्म विद्या उन्नति के काम नहीं आएगा तो एक दिन वो फोड़ के निकल जाएगा, जोर ले जाएगा, पुलिस ले जाएगी ले जायेंगे ले ना ऐसा कानून बन जायेगा बस एक दिन रातों रात पता नहीं

आ, हो जाएगा। ये जो तुम छह पीढ़ी के लिए सत्रह पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहे हो ये सत्रह पीढ़ी के काम तो ये भी, ये भी एक किसानी के बाद ये हमारे नौजवान जो है ना ये बिल्कुल नड़खा नकं तक होते जा तो अपने बाप से कह देते हमको भी भगवान ने शरीर दिया है पौरुष दिया है अक्सल दी है हम कमाएंगे खाएंगे और

तुम हमारे लिए इकट्ठा मत करो तुम मौत करो तुम दान करो तुम व्रत करो तुम लोगों को गांध करो हाँ हाँ ये जवान महाराज लाल सिंह नौजवान है ना? कहते हैं हमको तो कमाया हुआ अपने बाप का मिल जाए दादा का मिल जाए और बाप दादा ऐसे बुरे तो कहते हमारे बेटे की तो किस्मत ही नहीं होगी वो कहा से कमाएगा, उसके अंकल नहीं होगी उसके पौरुष नहीं होगा हाँ जवानों के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचते हैं

इनका कुसंकल्प ये कुसंकल्प है तो देखो वर्णन कहाँ से प्रवचन कहाँ है ना आपके जो व्यवहार आपके व्यक्तिगत शिष्टाचार का वर्णन आपके सामाजिक व्यवहार का वर्णन और आपके दैन पराधीन का दोष दुख का वर्णन

और ईश्वर के वास्तविक समय कृपाता का वर्णन और दोनों दो में जो तत्वता है, एक तत्व है जहाँ जगह जीव ईश्वर का वेद ही नहीं है जहाँ हथौड़ा न करता है जहाँ वेद होता है वेदन कहा होता है जहाँ हथौड़ा पड़ता है सच्चा कौन है जहाँ परवाह करते है एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँड़ा करता है

जहाँ पर नहीं काटते का ऐसी जगह है तो आप देखो रोज तरह, तरह तरह की बात करने का अर्थ ये है कि जीवन के अनेक उपकरण होते हैं और सबके बारे में अपनी दृष्टि सावधान रहनी चाहिए और सबके बारे में

विचार करना चाहिए और जैसे ये तुम्हारा सत्तर ये पराधीनता ये सुख ये दोष जिसके कारण तुम जिन खाने में दर्द हो रहे हो दुखी हो रहे हो उससे छूट इसके लिए ये सब सत्संग व्याख्यान प्रवचन होते हैं ओ तो नमो

विघटित निखिलाकार संस्कारा स्वच्छंदम बंद प्रतिपलम सा मनोव्यंजया

जैसे आदमी जहर खाना नहीं चाहता है ऐसे अपने सम्मान से उद्वेग होना चाहिए अमृत से वचाकाउ से, से और अपने अपमान को अमृत समझना चाहिए

अवमानत तपोवृद्धि सम्मान तपस क्षय अपमान मिलने से तप की वृद्धि होती है सम्मान मिलने से तपस्या क्षीण होते है श्री उड़िया बाबा जी महाराज से ये बहुत साक्ष रहे

हरि बाबा जी के तो हाथ है ही है हरि बाबा जी के तो दाहिने हाथ है उड़िया तो बाबा जी महाराज के साथ भी बहुत उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा की इच्छा मांगने का क्या अर्थ है तो बोले कि दरवाजे दरवाजे जाएंगे एक तो परिश्रम होगा

और लोग कहेंगे ओ मुश्तारा देखो भी मांगने के लिए आ आगे काम नहीं करता जा जा दूसरे के दरवाजे तो ये जो जगह जगह अपमान मिलेगा इससे अपमान कम होगा तपस्या तो की वृद्धि होगी और एक आदमी रोटी खिलाता है तो हावी हो जाता है तो तुम हमारे घर से रोटी खाते हो

के लिए ऐसा वर्णन आता है कि अभी मलेच्छ पुरस्कृतम के घर से भले खा ले भुंजी तो बृहस्पति सब आदति यदि बृहस्पति भी रोज रोज भोजन करावे तो उनके यहां नहीं करना चाहिए क्योंकि रोटी दे के लोग गुलाम बनाते हैं

धर्म की दृष्टि से सम्मान से तपस्या क्षीण होती है और अपमान से बढ़ते हैं देखो ये उल्टी बात है संसारी पुरुष को सम्मान चाहिए साधक को अपमान चाहिए और जो शुद्ध पुरुष होता है वो सम्मान और अपमान में समान होता है

चाहे कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे किसी ने गाली दी किसी ने तारीफ दी दोनों ही तो उड़ गई आसमान में। भक्त की दृष्टि से सम्मान का बड़ा महत्व है क्योंकि वो मान चाहने लगेगा तो पूजा अपनी हो जाएगी भगवान की नहीं होगी पूजा तो भगवान की करनी है अपनी तो करनी नहीं है।

वृंदावन तो के लोक कैसे बोलता प्रातस्तिष्ठ तले तले विटती ग्राशु शिक्षा मट स्व पिबजा जलमल क्षीराण कंथा कुर सम्मान कलयाति घोरगरल नीचापमन सुभाम

राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन महा मेरे प्यारे भाई वृंदावन में रहो एक पेड़ के नीचे हमेशा रहने की कोशिश मत करो कभी किसी पेड़ के नीचे कभी किसी पेड़ के

एक पेड़ पर कब्जा जमाने से उद्वेग होता है वहां के पशु को उद्वेग होगा पक्षी को उद्वेग होगा कोई कहेगा हमारा है हैं? तो बदल दिया हो पेड़ बदल दिया तले तले उतर दे और एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाना अनेक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाना

और पानी मांगने की जरूरत नहीं जितनी मौज हो उतना जमुना जल फी हो और फेंके हुए जो चीतरे कपड़े है मिले उनको धो के पानी को तो धो के साफ करके उनको करके। और सम्मान को समझो जहर और अपमान को समझो अमृत

और राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधा गोविंद राधा गोविंद गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण भगवान का नाम लेते रहो वृंदावन मातिज वृंदावन माच

ये भगवान की लीला भूमि है प्रेम भूमि है एक दिन किसी के साथ जा रहे मोटर में हाथरस से अलीगढ़ रास्ते में एक कुआ पड़ा पेड़ पड़ा हमारे साथी ने झट हाथ जोड़ के नमस्कार किया

मैंने कहा क्या बात है भाई तो बोले की श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब यात्रा कर रहे थे तो इस पेड़ के नीचे बैठे थे कुएं से खींचे हमने उनको पानी पिलाया था देखो अपने जो पूज्य हैं, अपने जो इष्ट हैं, वो जिस पेड़ के नीचे बैठे वो भी सम्मान का भाजन है जिस कुएं पर उन्होंने पानी पिया

इस चमार ने उनके लिए चप्पल बनाया था इस सुतार ने उनके लिए खड़ाऊ बनाए, इस धरती पर वे चले थे सम्मानम कलया दिघोर गरलम नीचा पमानम छोटा तो ये उनके साथ रहे हुए इनके घर में उन्होंने दीक्षा ली है

ये अपने गुरु का सम्मान हुआ हो ये अपने भगवान का सम्मान हुआ एक होन्दावन में हमारे बिल्कुल पड़ोस कलाधारी का बगीचा है वहां उसके महंत थे थे तो महंत है ना लेकिन वही पुराना कपड़ा पहनते थे और पुनः सिला हुआ

और सवेरे निकल जाते हो जंगल में पे। तो उस पेड़ को नमस्कार करते हैं। उस पेड़ को किसी पेड़ से लिपट जाते कहीं रोते किसी से बात करते आज तो इनका क्या भाव है क्या तो उनका भाव है कि ये वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान खड़े होके बासुरी बजाते

जिसकी डाली पर पांव लटका के श्री कृष्ण भगवान बैठते थे मक्खन खाके जिसमें अपना हाथ पहुंच लिया करते थे हमारे वो आनंद वृंदावन में जो कदम के वृक्ष है ना, नी के पेड़ कदम्ब के पेड़ नीम के पेड़ बबूल के पेड़ सब कुछ हाथी से लगाते थे

और ये उन्हीं पेड़ों के बंश गायों को देखते प्रणाम करते हैं ये उन्हीं गायों का वंश है महाराज जिनको श्री कृष्ण चलाया चढ़ाया करते थे अपने प्रियतम अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव के संबंध की जो वस्तु होती है उसके प्रति भी हृदय में सम्मान का भाव होता है

एक वर्णन है राजा इक्शाकू को तो कुछ दिन हो बहुत करीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा इक्शाकू जिस वंश में रामचंद्र का जन्म हुआ था इक्शाकू वंश थे मनु जी के पुत्र थे

वो पूजा करते रहते थे तो भगवान की पूजा करते थे पूजा